शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य जिन लोगों के देश का कोई इतिहास नहीं है उनका कुछ भी नहीं है जरा सोचो तो सही जिसमें इस बात का विश्वास तथा गर्व रहता है कि मैं इतने बड़े वंश की संतान हूँ वह क्या कभी बुरा हो सकता है बोलो कैसे होगा उसका वही विश्वास उसका लगाम ऐसा खींचे रहेगा कि मरते दम तक वह कोई बुरा कार्य नहीं कर सकेगा वैसे ही एक राष्ट्र का इतिहास उसकी लगाम खींचे रहता है उसे नीचा नहीं होने देता तुम्हारे देश का इतिहास जैसा चाहिए था वैसा ही है जिनके पास आंखें हैं वे लोग उसी ज्वलंत इतिहास के बल पर आज भी सजीव हैं मुझे अपने प्राचीन पूर्वजों के गौरव में गौरव का बोध होता है मैंने अतीत का जितना ही अध्ययन किया है जितनी ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली है उतना ही अधिक यह गर्व मुझ में आता गया है इस विश्वास से प्राप्त दृढ़ता और साहस ने मुझे धरती की धूल से ऊपर उठाया है और मैं अपने उन महान पूर्वजों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित हुआ हूँ हे उन्हीं प्राचीन आर्यों की संतति ईश्वर करे कि तुम लोगों के हृदय में भी वह गर्व उत्पन्न हो जाए अपने पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के रक्त में भी दौड़ने लगे वह तुम्हारे जीवन में मिलकर एक हो जाए और संसार के उद्धार के लिए कार्यशील हो तुम लोग पूर्णतः सम्मोहित हो चुके हो काफी समय से लोग तुम्हें बताते रहे हैं कि तुम हीन हो तुम में कोई शक्ति नहीं और तुम भी यह सुनकर पिछले हजार वर्षों से यह सोच रहे हो कि हम हीन हैं सब प्रकार से निकम्मे हैं मेरा शरीर भी तो इसी देश की मिट्टी से बना है परंतु मैंने कभी वैसा नहीं सोचा इसीलिए देखो उनकी ईश्वर इच्छा से जो लोग हमको चिरकाल से हीन मानते रहे हैं उन्होंने ही मेरा देवताओं के जैसा सम्मान किया है और कर रहे हैं तुम लोग भी यदि वैसा ही सोच सको कि मुझमें अनंत शक्ति अपार ज्ञान अदम्य उत्साह विद्यमान है और अपने भीतर की उस शक्ति को जगा सको तो तुम लोग भी मेरे ही समान हो सकोगे चालाके द्वारा कोई महान कार्य सम्पन्न नहीं होता प्रेम सत्यानुराग तथा महाशक्ति की सहायता से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं तदा करु पौरुषम अतः पौरुष दिखाओ